वैराग्य प्रकरण छब्बीसवा सर्ग वैराग्य की उत्पत्ति के लिए विविध दोषों द्वारा कालाधीन संसार की अनेक दुर्दशाओं का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनि श्रेष्ठ जब इस संसार में पूर्वोक्त काल आदि का इस प्रकार का चरित्र है तब भला बतलाइए तो सही इसमें मेरे जैसे मनुष्यों का क्या विश्वास हो सकता है मुनिवर यह बड़े दुख का विषय है कि शब्द आदि विषयों के विस्तार में दक्ष इन दैव आदि से प्रपंच रचनाओं द्वारा मोहित हुए हम लोग विकृत पुरुषों के समान एवं वन मृगों के समान स्थित हैं अर्थात जैसे विकृत पुरुष अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकता और जैसे व्याधों द्वारा मधुर ध्वनि से विमोहित मृग कुछ भी चेष्टा नहीं कर सकते वैसे ही दैव आदि द्वारा मोहित हम लोगों की अवस्था है यह काल सदा अपना पेट भरने में ही लगा है और इसका चरित्र बड़ा गर्हित है यह जिन लोगों की भोग तृष्णा और जीवित तृष्णा पूर्ण नहीं हुई है उन्हें आपत्तियों से परिपूर्ण संसार में गिराता है मुनि श्रेष्ठ जैसे अग्नि उष्ण और प्रकाशपूर्ण ज्वालाओं से दाह्य पदार्थों को जला देती है वैसे ही यह काल भी दुराशाओं से हृदय को जलाता है और दुष्ट चरित्र और दुष्ट दुष्टचारित्र्य से बाहर भी जलाता है काल मर्यादा रूप कृतांत की प्रिय भार्या इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति कराने वाली यह नियति स्त्री होने के कारण स्वभावतः चंचल है यह समाधि में तत्पर लोगों के ऊपर भी हाथ फेर लेती है और अनेक धैर्य की तो यह महाशत्रु है उसे टिकने नहीं देती जैसे सांप वायु को निगल जाता है वैसे ही यह क्रूर कर्म करने वाला कृतांत तरुण शरीरों को बुढ़ापे में पहुंचाकर सब प्राणियों को निरंतर निगलता रहता है यह काल निर्दयों का राजा है किसी आर्त प्राणी के ऊपर भी दया नहीं करता सब प्राणियों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है मुनिवर संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें किसी का भी ऐश्वर्य पूर्ण नहीं है सब तुच्छ ऐश्वर्य वाले हैं जितने भी विषय हैं वे सभी भयानक है उनसे अत्यंत दुख दुख की ही प्राप्ति होती है आयु अत्यंत चंचल है उसके जाने में कुछ भी विलंब नहीं होता और बाल्यावस्था मोह में ही बीत जाती है सभी संसारी पुरुष विषयों के अनुसंधान से ही कलंकित है बंधु बांधव संसार रूप बंध के लिए रज्जुरूप है सभी भोग संसार रूपी महारोग है अर्थात जैसे अपत्य सेवन से रोग नष्ट नहीं होता वैसे ही भोगों के सेवन से संसार रूपी महारोग बना रहता है अतएव उन्हें मूर्तिमान महारोग ही समझना चाहिए सुख आदि की सुख आदि की तृष्णाए मृगतृष्णिका के अनुरूप है इंद्रियाही अपनी शत्रु है सत्य ज्ञान आदि रूप वस्तु अज्ञान व असत्यता को प्राप्त हो गई है मन का हेतु होने से मन आत्मा का शत्रु है एवं मन में अहम ऐसा अभिमान करने से मनोभूत हुआ उक्त आत्मा आत्मा को आत्मभूत मन से ही दुखी करता है अहंकार आत्मा के कलंक का कारण है अर्थात स्वरूप को दूषित कर देता है बुद्धियां बड़ी मृदु है आत्मनिष्ठा की दृढ़ता से रहित है क्रिया अर्थात शारीरिक प्रवृत्तियां क्लेश कारिणी है चेष्टाएं स्त्री पर ही केंद्रित हो गई है अर्थात उनकी विषय केवल स्त्रियां ही हो गई हैं वासनाओं के विषय ही लक्ष्य हो गए हैं यानी विषयों की ओर ही वासनाएं दौड़ती हैं आत्मस्फूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गया है स्त्रियां दोषी दोषों की पताका के सदृश हो गई है और संपूर्ण विषय निरस हो गए है मुनिवर सत्पदार्थ ब्रह्म कार्य कारण संघात रूप से देह इंद्रिय आदि रूप से जाना जाता है अर्थात संसारी लोग देह इंद्रिय आदि को ही आत्मा समझते हैं। चित्त अहंकार में प्रविष्ट किया गया है अर्थात लोगों का चित्त अहंकार से परिपूर्ण है जितने पदार्थ है वे नाश से ग्रस्त है उक्त अनित्य पदार्थों का जिसमें लय होता है उस आत्मा का उस आत्मा को कोई नहीं जानता श्रेष्ठतम बुद्धि ने सभी के अंतकरणों को व्याकुल कर रखा है किसी का अंतकरण सुखी नहीं है केवल दुख ही दुख छाया है राग रूपी रोग दिन दिन बढ़ रहा है वैराग्य का कहीं पता नहीं है आत्मदर्शन शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है और तमोगुण बढ़ रहा है सत्वगुण का कहीं पता नहीं है एवं तत्व पदार्थ अत्यंत दूर है जीवन अत्यंत अस्थिर है मृत्यु आने के लिए तत्पर ही है धैर्य का सर्वथा विनाश हो गया है और लोगों का तुच्छ विषयों में अनुराग नित्य बढ़ता जा रहा है मति मूर्खता से मलिन हो गई है शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र नाश ही है अर्थात तो उसको अवश्य नष्ट होना है शरीर में बुढ़ापा मानो प्रकाशित हो रहा है और पाप खूब दम दमा रहा है दिन प्रतिदिन जवानी प्रयत्न पूर्वक भाग रही है सत्संगति का कहीं पता नहीं है जिससे दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाए ऐसी कोई गति नहीं है और सत्यता का उदाय तो उदय तो किसी में भी नहीं दिखाई देता अंतकरण मोहजाल से अत्यंताच्छादित सा हो गया है दूसरे को सुखी देखकर होने वाले संतोष का कहीं पता ही नहीं है उज्जवल करुणा का उदय कहीं नहीं होता और नीचता न मालूम कहाँ से चली आ रही है धीरता अधीरता में परिणित हो गई है संपूर्ण जीवों का जन्म और मरण या ऊर्ध्गमन और अधोगमन ही एकमात्र काम है दुर्जन का संग पद पद पर अति सुलभ है सज्जन की संगति अति दुर्लभ है संपूर्ण पदार्थ उत्पत्ति विनाशशील है और वासना पदार्थों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती वही संसार में बंधन कराने वाली है काल नित्य प्राणियों के झुंड के झुंड को न मालूम कहा ले जाता है दिशाएं भी जिन्हें काल से हरे जाने का भय नहीं है नहीं दिखाई देती नष्ट हो जाती है देश भी आदेश देश भी आदेश हो जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है और पर्वत भी टूट जाते हैं फिर मेरे सदृश जंतु की स्थिरता में क्या विश्वास है स्वन्मात्र स्वन्मात्र स्वभाव वाला ईश्वर आकाश को भी खा जाता है चौदहो भूवनों को नष्ट कर देता है और पृथ्वी भी उससे नष्ट हो जाती है फिर मेरे जैसे जीव की स्थिरता में क्या विश्वास है समुद्र भी सूख जाते हैं तारे भी टूट पड़ते हैं और सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं फिर मेरे जैसे जन की स्थिरता में क्या विश्वास है बड़े बड़े पराक्रमी दैत्यों को भी ईश्वर नष्ट कर देता है ध्रुव के जीवन का भी कोई निश्चय नहीं है और अमर भी यानी देवता भी मारे जाते हैं फिर मेरे जैसे जीव की स्थिरता में क्या विश्वास हो सकता है वह इंद्र को भी अपने चबा डालता है यम को भी अपने कार्य से विरत कर देता है यानी नष्ट कर देता है और उसी से वायु भी अभाव को प्राप्त हो जाता है फिर मेरे जैसे प्राणी में स्थिरता की क्या आशा है चंद्रमा भी शून्यता को प्राप्त हो जाता है सूर्य के भी खंड खंड हो जाते हैं और अग्नि भी भग्न हो जाती है अर्थात शांत हो जाती है फिर मेरे जैसे प्राणी की क्या आशा है ब्रह्मा का ब्रह्मा की भी अवधि है अर्थात ब्रह्मा की भी समाप्ति का अवसर है अजन्मा विष्णु का भी संहार होता है और शिव जी भी नहीं रहते फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता की आशा केवल दुराशा ही है काल का भी जो विनाश करता है नियति को भी नष्ट कर डालता है और अनंत आकाश को नष्ट कर देता है वह भला मुझे कहाँ छोड़ेगा इसलिए मेरे जैसे जीवों की स्थिरता का कभी भी विश्वास नहीं हो सकता जिसका कानों से श्रवण नहीं होता वाणी से कथन नहीं होता और नेत्रों से दर्शन नहीं होता ऐसे स्वरूप एवं भ्रांति उत्पन्न करने वाले किसी सूक्ष्म तत्व से चौदह भुवन अपनी आत्मा में माया द्वारा दिखलाए जा रहे हैं अहंकारांश को प्राप्त होकर सबके मध्य में निवास करने वाला वह तत्व तीनों लोकों में स्थित प्राणियों में से जिसे नष्ट नहीं करता ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जैसे पर्वत शिखर से वेगपूर्वक बहता हुआ जल गोल पत्थरों को नीचे की ओर ले जाता है वैसे ही अवश्य रथभूत सूर्य को ईश्वर चट्टान पर्वत और परिखाओं में हाँकता है जैसे पका हुआ अखरोट काफल कठिन छिलके छिलके से घिरा रहता है वैसे ही वह मध्य में स्थित देवता असुर आदि का निवास पृथ्वी रूप गेंद को देवताओं के निवास भूत ज्योति चक्र ज्योतिष चक्र के चारों ओर से व्याप्त किए हुए हैं स्वर्ग में देवता भूलोक में मनुष्य और पाताल में सर्पों की उसी ने कल्पना कर रखी है वह सब इच्छा वह जब इच्छा होती है तभी उन्हें जीर्ण शीर्ण दशा को प्राप्त करा देता है भाव यह है कि इस जगत का अत्यंत पराधीन होना बड़ा भारी दोष है ऐसे अनान्यधीन अन्याधीन जगत में आस्था करना मूर्खता ही है जगत के अधिपति के साथ हुए रण में विजयी अतएव पराक्रम पूर्ण कामदेव अनुचित रूप से जगत को अपने वश में कर अपना प्रभाव दिखा रहा है जैसे मत्त गजराज मद से चारों ओर दिशाओं को सुगंधित करता है वैसे ही वसंत ऋतु वृष्टि द्वारा चारों ओर दिशाओं को सुगंधित कर चित्त को चंचल कर देती है अनुराग युक्त महिलाओं के चंचल लोचनों के कटाक्ष विक्षेप के लक्ष्य बने हुए मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर सकता दूसरों का उपकार दूसरों का उपकार करने वाली दूसरों के दुख से अति संतप्त और अपनी आत्मा को शांति देने वाली शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष ही सुखी है ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले काल रूपी बड़वाग्नि के मुंह में गिरने वाले जीवन रूपी सागर के तरंग के समान पदार्थों को कौन गिन सकता है जैसे सागर में उत्पन्न होकर बड़वाग्नि के मुँह में गिरकर नष्ट होने वाले अनेक कल्लोलों को कोई गिन नहीं सकता वैसा ही संसार में उत्पन्न होकर काल के मुँह में गिरने वाले असंख्य जीवों को गिन सकने की किस्में शक्ति है दोष रूपी झाड़ियों में स्थित मृगों या पक्षियों के तुल्य सभी मनुष्य अज्ञान से दुराशा रूपी जाल में बंधकर कर जन्मरूपी जंगल में विनष्ट हो गए हैं अर्थात जैसे झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी स्वाद लोलुपता के कारण अज्ञान से जाल में फे फसकर नष्ट हो जाते हैं वैसे ही दोषपूर्ण मनुष्य अज्ञान से दुराशाबद्ध होकर जन्म रूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं इन संसारी लोगों की आयु विविध जन्मों में पूर्वोक्त दोषों से होने वाले कुकर्मों से नष्ट हो जाती है उनका फल जो स्वर्ग नरक आदि है वह आकाश में वृक्ष हो वृक्ष हो और उस वृक्ष में लता भी हो उस लता से गले में फांसी देकर मनुष्य लटका लटका दिया जाए उसके समान अंत में पतन कराने वाला ही है उसकी निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर रहा परन्तु उसका विचार करने वाले लोग भी हमें नहीं दिखलाई देते ऋषिप्रवर इस संसार में चंचल और बुद्धि से युक्त लोग आज उत्सव है यह सुहावनी ऋतु है इसमें यात्रा करनी चाहिए यह हमारे बांधव है विविष्ट भोग विशिष्ट भोगों से, भोगो से युक्त यह सुख है यो वृथा ही अनेक संकल्प विकल्प कर नष्ट हो जाते हैं छब्बीसवा सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण सत्ताईसवा सर्ग पूर्व में उक्त और अनुक्त मोक्ष के विरोधी पदार्थों में वैराग्य के लिए विस्तार पूर्वक दोषों का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनिवर और सुनिए वस्तुतः अत्यंत अरमणीय पर जब तक विचार नहीं किया जाता तब तक रमणीय सामालूम पड़ने वाले इस जगत में जिस पदार्थ के प्राप्त होने से चित्त में शांति प्राप्त हो वैसा कोई भी पदार्थ मेरी समझ में नहीं आता विचार कर देखिए बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीडा कौतुक में ही बीत जाती है उसमें चित्त की स्थिरता का भी नहीं रहता तदुपरांत यौवन पदार्पण करता है यौवन में चित्त रूपी मृग स्त्री रूपी गुफाओं में ही जीर्ण हो जाता है उसमें भी चित्त में शांति नहीं रहती तदनंतर वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है उस समय भी शांति नहीं रहती नहीं रहती यो पुरुषार्थ साधना शून्य अतएव व्यर्थ आयु बिताने से मनुष्यों को केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है सुख शांति का कही भी नहीं है वृद्धावस्था रूपी वृद्धावस्थापीम वर्षा से नष्ट हुई शरीर रूपी कमलिनी का परित्याग कर कमल पर जिसमें अनेक पलितादी नए नए फूल खिलते खिले हैं और अत्यंत जीर्ण मनुष्यों की शरीर रूपी लता जब अत्यंत पाक को प्राप्त हो जाती है तब यह मृत्यु को अति आनंद देती है अर्थात जीर्ण शीर्ण शरीर को देखकर मृत्यु का बड़ा आनंद होता है इस लोक में रूपी नदी निरंतर बहती है वह अपने प्रबल वेग से संसार के संपूर्ण अनंत पदार्थों को निगल गई है और संतोष रूपी तटवृक्ष की जड़ों को खोदने में बड़ी दक्ष है भाव यह है कि संसार के अखिल और अनंत पदार्थों को निगल भी इसे संतोष नहीं हुआ है चर्म से अच्छा द्वितीय शरीर रूपी नौका संसार रूपी समुद्र में सुख दुख रूपी तरंगों से व्याकुल और हल्की होने के कारण स्वयं भी इधर उधर घूम रही है और इसीलिए नीचे डूबने के लिए तैयार है पांच इंद्रिय रूपी मगर भी इसके डूबने में सहायक हो सहाय रहे हैं क्योंकि इसमें बैठे हुए जीव वैराग्य युक्त और धैर्यशाली नहीं है ऋषिजी जिसमें तृष्णारूपी लताएं हैं जिस जिसमें तृष्णारूपी लताएं ही अधिक हैं ऐसे वन में घूमने वाले ये मनरूपी बंदर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं में घूमकर व्यर्थ ही आयु क्षीण करते हैं उन्हें फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता अर्थात काम विशाल वृक्ष समान है वह तृष्णारूपी लताओं से अच्छादिति भी है उसकी संख्या शाखा उसकी असंख्य शाखा प्रशाखाएँ हैं मनुरूपी बंदर फल की इच्छा से उनमें निरंतर पर्यटन करते हैं मगर उन्हें इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती महर्षि जिन्हें आपत्तियों में दुख और मोह प्राप्त नहीं होते संपत्तियों में जिनके मन में तनिक भी अहंकार नहीं आ जाता और स्त्रियों द्वारा जिनका अंतकरण दूषित नहीं होता ऐसे महान पुरुष इस समय अति दुर्लभ है जब मैं वीरता के उत्कर्ष का विचार करता हूँ तब मुझे गजघटा गजघटारूपी तरंगों से पूर्ण संग्राम सागर को जो तैरते हैं वे शूर प्रतीत नहीं होते मैं उन्हीं को शूर वीर समझता हूँ जो लोग मन रूपी तरंगों से पूर्ण इस वर्तमान देह इंद्रिय रूपी सागर को विवेक वैराग्य आदि द्वारा और भावी देह इंद्रिय रूप सागर को मूल अज्ञान के उच्छेद द्वारा भली भांति तैर जाते हैं किसी की कोई भी क्रिया संसार के अत्यंतिक विनाश रूप फल को देने वाली नहीं है क्रिया रूपी दुराशा पिशाची द्वारा जिसकी चित्तवृत्ति नष्ट हो गई है ऐसा पुरुष जिस क्रिया का अवलंबन कर विश्रांति को प्राप्त हो ऐसी क्रिया कोई नहीं दिखाई देती क्योंकि तद यदेह कर्मचितो लोक अर्थात जैसे इस लोक में कृषि आदि कर्म से प्राप्त उपार्जित स्वर्ग आदि लोग भी क्षीण हो जाते हैं ऐसी श्रुति है अतः अतएव कर्म से जो फल उत्पन्न होता है उसका अवश्य विनाश हो जाता है ऐसा नियम लोक में देखा भी जाता है जो महापुरुष कीर्ति से संसार को प्रतापों से दिशाओं को संपत्ति से याचकों और क्षमा विनय उदारता आदि सात्विक बल से लक्ष्मी को पूर्ण करते हैं कभी क्षीण न होने वाले धैर्य से परिपूर्ण इसे महापुरुष पृथ्वी में सुलभ नहीं है पहाड़ की शिलामय चट्टान के भीतर स्थित भी स्थित भी, भी एवं ब्रज वज्र से बने हुए घर के भीतर बैठे हुए भी भाग्यशाली पुरुष के पास संपूर्ण अणिमा आदि सिद्धियाँ और संपत्ति सम्पत्तियाँ बड़े वेग के साथ जाती हैं, जैसे कि आपत्तियाँ आती हैं अर्थात जैसे बुरे दिनों में आपत्तियाँ अनायास प्राप्त हो जाती है वैसे ही भले दिनों में संपत्तियाँ और सिद्धियाँ भी अपने आप वेगपूर्वक आ जाती है पूज्यवर भ्रांति धन आदि जो संपूर्ण रसायन के समान सुख साधन समझे जाते हैं मृत्यु कामीय भोगजनक विषय कुछ नहीं करते परंतु विष की मूर्छा के समान अत्यंत दुखदायी ही होते हैं शरीर की बाल्यादि अवस्थाओं के अवसान में अर्थात वृद्धावस्था में दुखमय विषय विषय विषमावस्था को प्राप्त हुआ, हुआ अतएव दुखी जीर्ण पुरुष इस लोक में अपने पुण्य संचय शून्य अतीत कर्मों का स्मरण कर दुस्सह अंतर्दाह से जलता है मनुष्य जीवन के आरंभ में कमाने की और भोग तृष्णा की प्रबलता से मोक्ष मार्ग का परित्याग कर केवल काम और अर्थ की चिंता से युक्त होता है और तदनुसारी कार्यों में वह समय को बिताता है फिर वृद्धावस्था आने पर मयूर के चंचल पंखों के समान कंपमान पुरुष का चित्त किस कर्म से शांति को प्राप्त हो अर्थात चित्त की शांति के साधन भूत कर्म तो उसने कभी किए ही नहीं फिर उसका चित्त शांत कैसा होगा अनात्मा में प्रीति करने वाले लोग भाग्यवश प्राप्त हुए सामने स्थित भी नदी की ऊंची तरंगों के समान शीघ्र नष्ट नदी की ऊंची तरंगों के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अतएव अप्राप्त प्राय क्रियाफल स्वर्ग आदि द्वारा वंचित होते हैं ठगे जाते हैं। भाव यह, यह कि वही लाभ सच्चा लाभ है जो प्राप्त होकर नष्ट नहीं होता और जिस जिससे अनर्थ नहीं होता दूसरा लाभ तो केवल वंचना मात्र ही है जैसे कि अल्पायु पुत्र की प्राप्ति और मछली को बंशी में लगे हुए खाद्य की प्राप्ति उक्त लाभ से किसी प्रकार का आश्वासन नहीं हो सकता यह कार्य ये कार्य यही और कभी कर्तव्य है और ये अन्य प्रदेश और अन्य काल में करणीय है यो जिन कार्यों की सदा चिंता बनी रहती है और अंत में जिनका फल अनर्थ ही है उन कार्यों का प्रयोजन स्त्रियों तथा अनान्य लोगों की प्रसन्नता का उत्पादन ही है पर वे देह के वृद्ध होने तक लोगों को चित्त लोगों के लोगों के चित्त को जबरदस्ती विवेक से भ्रष्ट कर देते हैं जैसे वृक्षों के जीर्ण पत्ते जन्म लेकर शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाते हैं वैसे ही आत्म आत्म विवेक से रहित लोग इस लोक में जन्म लेकर थोड़े ही दिनों में कहीं चले जाते हैं अर्थात विनष्ट हो जाते हैं महाभाग भला बतलाइए तो सही मूढ़ व्यक्ति के सिवा को नज्ञानी विवेकी पुरुषों की सेवा और सत्कर्म से रहित दिन में इधर उधर दूर तक घूम फिर और सायंकाल के समय घर में आकर रात्रि में सुख की नींद सोएगा दिन में विवेकियों की सेवा से रहित और सत्कर्मों से शून्य होने पर ज्ञानी को तो रात्रि में नींद ही नहीं आ सकती पर अज्ञानी ही दिन में विवेकीजनों की सेवा और सत्कर्मों में शून्य होने पर भी इधर उधर घूम फिरकर कर सायंकाल में अपने घर में प्रवेश कर खूब सुख की नींद सोता है संपूर्ण शत्रुओं के छिन्न भिन्न होने पर और चारों ओर से धन संपत्ति की वृष्टि होने पर जब पुरुष इन संसारिक सांसारिक भोगों को भोगने लगता है तभी न मालूम कहाँ से आकर मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है इस संसार में सभी लोगों को किसी एक अनिर्दिष्य अद्भुत कारण से अभिवृद्धि को प्राप्त हुए अत्यंत तुच्छ और क्षण भर में जन्म लेकर नष्ट होने वाले अर्थात विनाशशील इन विषयों ने भ्रम में डाल रखा है मोहित कर रखा है अतएव वे लोग समीप में आई हुई मृत्यु को नहीं जानते यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। जिन लोगों ने विषयों पर आसक्ति, देह अर्थात विवेक वैराग्य आदि का अभ्यास नहीं किया वे ठरे निर पशु सब प्राणियों के परम प्रिय यजमान रूप प्राण उन्हीं नर रूप पशुओं को निंदित कर्म रूपी यज्ञ स्तंभों में बांध दोषी रूपी कालीखसे उनका मुह काला कर देते हैं तदुपरांत ऋत्विजो द्वारा हनन अंग आदि से शरीर का नाश होने के कारण वे असत्प्राय हो जाते हैं इस संसार में यह चंचल जनता क्षण में नष्ट होने वाली तरंगों की पंक्ति के समान न मालूम कहा से सदा बड़ी त्वरा के साथ आती है और जैसे आती है वैसे ही त्वरा के साथ न मालूम सदा कहाँ चली जाती है कुतोपी इस कथन से जहा से आती है और कहा और जहाँ चली जाती है उस स्थान को हम जान जानना चाहते हैं यह सूचित होता है जैसे चंचल भ्रमर रूपी नयनों से युक्त लाल पत्तों से आच्छन्न विष वृक्ष पर चढ़ी हुई विष लताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती है बाद में प्राण नाशिनी होती है वैसे ही मनुष्यों के प्राण हरण में तत्पर भ्रमर के समान चंचल नयन वाली और बिंबफल के समान होटों वाली नारियां मनोहर होने के कारण पहले चित्त को चुरा लेती है फिर प्राणों को हर लेती हैं जैसे तीर्थयात्रा या महोत्सव में बहुत से आदमियों का सम्मेलन होता है वैसे ही मनुष्य लोग से या स्वर्ग आदि से व्यर्थ ही आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी जो और अभिप्राय से इकट्ठे हुए लोगों में परस्पर स्त्री पुत्र मित्र आदि व्यवहार होता है यह व्यवहार माया नहीं है तो और क्या है संसार दीपकों के निर्वाण के अनुरूप है जैसे दीपक रात्रि भर प्रचुर तेल और बहुत सी बत्तियों का भक्षण कर अंत में बुझ जाता है वहाँ पर फिर उसका अस्तित्व प्रतीत नहीं होता अर्थात प्रचुर तेल प्रचुर तेल और बत्तियों का भक्षण करने वाले अति चंचल अतईव मिथ्याभूत क्षणित क्षणिक दीपशिखा के निर्वाण प्रवाह में पारमार्थिक वस्तु प्रतीत नहीं होती वैसे ही बाल्य आदि सैकड़ों अवस्थाओं का भोग करने वाले अत्यंत स्नेह से परिपूर्ण अत्यंत चंचल अतव मिथ्याभूत संसार में कोई भी वस्तु पारमार्थिक नहीं है यह संसार कुलाल के चाक के चाक समान है जैसे कुलाल के चाक के खूब जोर से घूमने पर भी असा, असावधान आदमी को यह नहीं घूम रहा है स्थिर है ऐसा भ्रम होता है वैसे ही यह संसार प्रवृत्ति रूप चक्र भी लोगों को भ्रम में डालता है वास्तव में वास्तव में है तो यह वर्षा ऋतु के जल के बुद्धबुद्धों के समान क्षणभंगुर पर असावधान असा लोगों की बुद्धि में अपनी चिरस्थायित्व की प्रतीति कर देता है जैसे शरद ऋतु के कमल के सौंदर्य सुगंध आदि गुण शोभा से दिव्यमान रहते हैं किंतु हेमंत ऋतु में ये वे सब नष्ट हो जाते हैं फिर उनसे न चित्त को शांति मिलती है और न इंद्रियों को तृप्ति ही मिलती है वैसे यौवनावस्था में मनुष्य के जो कौमार्य आदि सौंदर्य आदि गुणगन गुणगन शोभा से उज्जवल रहते हैं वे वृद्धावस्था में भाग्यवश विनष्ट होकर दुर्लभ हो जाते हैं इसलिए उनमें विश्वास करना उचित नहीं है इस संसार में बेचारा वृक्ष पृथ्वी जल वायु आदि तत्वों के कारण न न कि न किसी पुरुष द्वारा किए गए उपकार के कारण जन्म वृद्धि और फल मूल आदि समृद्धि को प्राप्त होकर अपने देहधारण से छाया पंक्तियाँ फूल फल आदि द्वारा बार बार लोगों का उपकार करता है किसी का तनिक भी अपराध नहीं करता फिर भी वह कुल्हाड़ियों से काटा जाता है भला बतलाइए तो सही ऐसे कुरुदघ्न संसार में पद पद में जिससे अपराध हो सकते हैं और जिससे किसी का अपकार उपकार भी नहीं हो सकता ऐसे मनुष्य के विषय में क्या विश्वास किया जा सकता है संसार की दृष्टियों में ऐसी कौन दृष्टियां हैं जिनमें दोष का संबंध नहीं है दिशाओं में कौन ऐसी दिशाएं हैं जिनमें जिनका नाश नहीं होता कौन ऐसी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल नहीं होता अर्थात सभी दृष्टियां दोष युक्त है सभी दिशाएं दुख दाह से पूर्ण है और सभी लोग विनाशी है और संपूर्ण लौकिक कार्यो में छल कपट रहता है व्यथित और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता अतएव जैसे क्षण अनंत है वैसे ही कल्प भी अनंत ठहरे इसलिए विष्णु रुद्र आदि की दृष्टि से कल्प भी क्षण ही है अतएव ब्रह्मलोकवासी जन भी कल्प नामक क्षण भर जीने वाले हुए अवयवयुक्त काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व बुद्धि एवं चिरंजीवन चिर चिरजीवन और अचिर जीवन बुद्धि भी की कल्पना के अधीन होते हैं, असत्य है। द्रष्टा की कल्पना के अधीन होने से असत्य है तुल्यन्याय से ब्रह्मांड भी अनंत कोटी ब्रह्मांड को देखने वाले की दृष्टि में अनुरूप ही है इसलिए अणुत्व और महत्व बुद्धि भी असत्य ही है पर्वत वस्तुतः पाषाण ही है पृथ्वी मिट्टी ही है वृक्ष काष्ठ ही है और मनुष्य मांस आदि ही है अर्थात पर्वत पत्थर से अतिरिक्त वस्तु नहीं है पृथ्वी मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है वृक्षों में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं है और मनुष्य भी मांस आदि से आदि के ही पुतले हैं, उनसे पृथक उनमें कुछ नहीं है यदि ऐसा है तो उनमें पर्वत आदि विशेष बुद्धि क्यों होती है ऐसी शंका यदि हो ऐसी शंका यदि हो तो उस पर सुनिए व्यवहार के लिए मनुष्यों ने उनका नाम रख दिया है वास्तव में वे पूर्व सिद्ध पाषाण आदि पदार्थों से भिन्न नहीं है इसी प्रकार सब जगत तुल्य युक्ति से विकार रहित संपूर्ण जगत प्रकृतिभूत एक ही वस्तु है ऐसा वस्तु से प्रतीत होता है अथवा यदि यह शंका हो कि पर्वत आदि विकार भले ही असत्य हो उनके कारण पाषाण मिट्टी आदि की असत्यता कैसे उस पर कहते हैं वे भी अपने कारण महाभूतों के विकार है अतः असत्य है इस भोग्य वर्ग में विकार से भिन्न कुछ भी नहीं है विकार होने से यह विषय आदि सब मिथ्या है इसलिए इसलिए भी इन, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए जल वन्नी वायु आकाश और पृथ्वी ये पांच महाभूत ही परस्पर मिलकर गो, घट आदि विविध पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों द्वारा उनकी बुद्धि से प्रतीत होते हैं यह बड़े खेद की बात है विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग से संशोधन करने पर तो पंचभूत से अतिरिक्त कोई भी पदार्थ नहीं है अर्थात अविवेकी पुरुष ही मोहवश पंच, पंच भूत विकार जगत को सत्य समझता है पर जो विवेकी है उनको तो इस जगत में पंचमहाभूत समुदाय से, अति, से अतिरिक्त कोई वास्तविक पदार्थ प्रतीत ही नहीं होता मुनिवर इस मिथ्या रूप जगत में व्यवहार कुशल विद्वान लोगों के मन में भी भोग चमत्कार को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति प्रतीत होती है वह कोई आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि कदाचित स्वप्न में मिथ्याभूत विषयों को देखकर भी उस प्रकार की चमत्कृति लोगों को होती है इस युवा युवावस्था में और आने वाली वृद्धावस्था में आकाशलता के फल के समान मिथ्या रूप भी भोगासक्ति कल्पना जब अविचार के कारण वृद्धि को प्राप्त होती है तब भोग और उसके साधनों में आसक्ति पुरुषों में परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाली कथा ही उदित नहीं होती निरंतर उसका विचार करना तो दूर रहा जैसे पशु हरी हरी लतारूप फल की प्राप्ति की इच्छा से ही पर्वत शिखर से गिर पड़ता है वैसे ही उत्कृष्ट भोगशाली पुरुषों का पद प्राप्त करने की इच्छा करने वाला पुरुष राग लोभ आदि से मूड अर्थात प्रचुर राग और लोभ से अभिभूत अपने चित्त से आहत होकर पूर्वावस्था में ही पतन रूप गर्त में गिर जाता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है हेमुने आजकल के मनुष्य गड्ढे के वृक्षों के समान हैं क्योंकि जैसे गड्ढे के वृक्ष के छाया लता पत्ते फल फूल आदि गड्ढे में ही रह जाते हैं अनशतः भी प्राण उनका भोग नहीं कर सकते वैसे ही मनुष्य भी अपने शरीर के पोषण के लिए ही अपनी विद्या विनय धन संपत्ति आदि को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं उनसे किसी दूसरे का उपकार नहीं होता जैसे कृष्णा कृष्णासार मृग गहन जंगलों में इधर उधर भ्रमण करते हैं वैसे ही मनुष्य भी कहीं पर दया उदारता क्षमा सौंदर्य विद्या विनय आदि से युक्त सज्जन पुरुषों के समाज में और कहीं पर क्रोध लोभ निष्ठुरता आदि से परिपूर्ण पापासक्त दुराचर दुराचारियों के साथ विहार करते हैं महर्षि यह दैव अचेतन होने के कारण मृतक समान है यदि यह जीवित होता तो ऐसा निर्दय न होता यह दैव इस संसार में प्रतिदिन फल से भीषण, भीषण क्लेश देने वाले अपातः यानी विचार के बिना भले प्रतीत होने वाले राग आदि से अत्यंत व्याकुल चित्त वाले लोगों से पूर्ण एवं अंत में कष्ट रूप देने वाले के कारण जिनका उदय दूषित है ऐसे नूतन नूतन कार्य करता है उसके ये कार्य किन विवेकशील पुरुषों के मन को आश्चर्यचकित नहीं करते आजकल स्वप्न के समान मिथ्याभूत इस संसार में विविध प्रकार के छल कपटों से व्यवहार करने वाले विषयासक्त मनुष्य सर्वत्र सुलभ है पर विवेकशील पुरुष अति दुर्लभ है और संपूर्ण कर्म अत्यंत दुखों से रहित साधनों अथवा फलों से शून्य है अर्थात ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसके साधन अथवा फल अत्यंत दुख से रहित हो सभी क्रियाएं दुखमय ही हैं मुनिवर समझ में नहीं आता है कि हम लोगों की जीवन दशा कैसे बीतेगी सत्ताई समासर्ग समाप्त